सबने दर्शन के कौन-कौन से तो राधा, तो राधा विनोद, तो महाप्रभु तो किसके ऊपर है कौन सा विजय विजय गोविंद भी है ना और कौन से नेटिव रहे गोकुलंद तो आचार्य बताइए कौन कौन से आचार्य के कौन कौन से विग्रह हैं बलदेव विद्याभूषण बलदेव विद्याभूषण के कौन से विग्रह हैं विजय गोविंद और लोकनाथ गोस्वामी के कौन से हैं राधा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा गोकुल कितने बड़े है राधा तो आ, हैं राधा छोटे छोटे हैं तो हैं सबका और तो तो कौन से डेटीज दे रह गए चैतन्य महाप्रभु नरोत्म ठाकुर तो नरोत्तम ठाकुर के दो डेटीज है यहाँ जिनकी सेवा पूजा होती है तो नरोत्मदास ठाकुर के डेटीज़ हैं चैतन्य महाप्रभु और दूसरे हैं गोवर्धन शिला तो गोवर्धन शिला जो चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आते हैं तो उनका अंगूठा जैसे स्पर्श होता है तो शिला पिघलने लगती है हाँ ये महाप्रभु का प्रेम तो मैं सोच रहा था कि डेटीज़ के बारे में बोलूँ इससे पहले हमने राधा रमन के दर्शन किए कितने कितने भक्तों ने किए राधा रमन के दर्शन अभी तो राधा रमन किनके विग्रह हैं तो सब बहुत विद्वान हैं सारे कॉपी यहाँ दो छे गोस्वामी हैं जैसे मैं सोच रहा था कि जितने भी आचार्य हुए है हैं या गोस्वामीज हुए हैं उनके एक एक विग्रह हैं है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद के कितने हैं कितने नाम है डेटिस के अलग अलग नहीं राधा पारसारती किसके हैं प्रभुपाद के राधा राज राजविहारी किसके हैं प्रभुपाद के राधा माधव किसके हैं राधा श्याम सुंदर किसके हैं तो प्रभुपात अमेजिंग ग्लोरियस आचार्य है इन अलग अलग लेकिन प्रभुपाद जो ट्रैवल करते थे तो अपने बैग में हमेशा एक फोटो रखते थे कौन से डेट का राधा रास बिहारी कौन सा कहा रहते राधा रास बिहारी जोहू मुंबई हाँ तो प्रभुपद जब भी ट्रैवल करते थे अपने बैग में सदैव राधा राज बिहारी का फोटो रखते थे और राधा राज बिहारी कहा हमेशा राज करते हैं कहा रास करते हैं वृंदावन इस प्रकार से प्रभुपाद वृंदावन के डिबोटी हैं कहां के डिबोटी है हा तो ब्रजवासी प्रचारक तो ब्रजवासी गन जो वास्तविक ब्रजवासी कौन है जो प्रचार करता है क्या करता है जो आचार खाता है नहीं क्या करता है प्रचार, प्रचार। हाँ। जो क्योंकि ब्रजवासी हुए बिना हम कृष्णा दूसरों को नहीं दे सकते पूर्ण रूप से इसलिए प्रभुपाद में वो सामर्थ्य और वो बल था प्रभुपाद अपने साथ क्यारी करते हैं किसको कैरी किया कृष्ण को और धाम को भी जब कृष्ण को क्यारी करने का मतलब है कृष्ण अकेले नहीं प्रभुपाद कहते ना जब हम कृष्ण कहते तो कृष्ण अकेले नहीं होते कृष्ण अपने धाम के साथ अपने पार्षदों के साथ होते हैं तो प्रभुपात वृंदा यहां से जाते हैं कृष्ण को अपने साथ लेकर कि, किस रूप में ले गए थे कृष्ण को अपने साथ दो रूप में ले गए थे भागवतम के रूप में और दूसरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम सोचो कृष्ण कितने बड़े हैं शक्तिशाली हैं जिनको कैरी करना इतना आसान कृष्ण को धारण करने के लिए बहुत बड़े पात्र की आवश्यकता है जैसे सिंह सिंह की आ, शीहानी, शीहानी होता है ना फीमेल फीमेल क्या कहते हैं तो उसका जो मिल्क है वो बहुत स्ट्रांग होता है आप मिट्टी के पात्रों में निकालोगे तो पात्र क्या होता है टूट जाता है उसके लिए हेवी पात्र चाहिए तो कृष्ण को कैरी करने के लिए भी बहुत बड़े योग्यता की आवश्यकता है आ? लेकिन हमारे पास पात्र नहीं है कृष्ण को कैरी करने के लिए है तो उसमें बहुत सारे छेद हैं, क्या है अभिषेक होता है ना डेटिस का आखिर में वो बड़ा सा पात्र भक्लो भाई से पकड़ के रखते हैं, पानी डालो तो सारा धीरे धीरे बहुत सारा गिरता है तो हमारे हृदय में छोटा छोटे छेद छोटा एक छेद नहीं है कितने छेद है असंख्य है जिनकी तुलना नहीं की जा सकती लेकिन मूल रूप से चार छेद उनको चार छेद बहुत बड़े हैं उनको क्या कहेंगे क्लोज करना है तो क्या करना होगा एक ही श्लोक का आचरण करना होगा और वो क्या है तृणादेना तरोना मान देना कीर्तनीय सदाहि तो ये ये गुण लाएंगे तो वास्तव में ये सारे जितने भी छेद हैं वो सारे भर जाएंगे और फिर कीर्तनीय सदाहि का मतलब है कृष्णा कृष्ण को कैरे करके चल सकता है व्यक्ति इसलिए प्रभुपाद इसलिए ले गए कृष्ण को क्योंकि उनके पास वो योग्यता थी और भगवान कहते हैं इसलिए प्रार्थना तुम्हारा सदा गोविंद विश्राम है वैष्णव ठाकुर आपके हृदय में कौन निवास करते है गोविंद तो कृष्ण को भक्त अपने साथ ले जाते हैं प्रभुपाद विशेष रूप से दो प्रकार से ले गए एक तो भागवतम के रूप में और दूसरा हरिनाम के रूप में इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ब्रजवासी वही व्यक्ति है जो हमेशा इस भावना में रहता है कि कैसे मैं दूसरों को कृष्ण दू कैसे मैं दूसरों को जैसे सपने भी आते हैं ना आ, मैं अभी एक अमेजिंग रियलाइजेशन से गुजरा कल मैं वहाँ आ, अभी रिसेंटली गया था तो मुझे डेली केवल पैंट शर्ट पहनना पड़ता था मैं शायद एक दो घंटे के लिए धोती कुर्ता पहना होगा दिन में तो इतना होता है ना कि रेगुलर पहनने से आप उस दो, पैंट शर्ट से आसक्त हो गया था मैं <laughs> तो मतलब केवल दिन में शायद तीन चार लेक्चर्स होते थे डेली तो चार घंटे में धोती कुर्ता पहनता था तो केवल पैंट शर्ट पैंट शर्ट पैंट शर्ट और मैंने अपने सत्रह साल में पैंट शर्ट नहीं पहना तो इतना मेरे दिमाग में फिक्स हो गया मैं यहाँ आया भी तो कल मैं महाराज से मिलने गया बहुत थका था आगे चार बजे थोड़ा आधा घंटे के लिए रेस्ट किया तो मुझे सपने में भी पैंट <laughs> एनआईटी में गया क्लास देने और मैं जब राधा माधव गा रहा हूं तो देखा मैंने पैंट शर्ट में नहीं। <laughs> तो मतलब हम देख सकते हैं किस प्रकार से हम उन चीजों को बहुत असुशियट करते हैं तो उनसे आसक्त हो जाते हैं तो प्रभुपात भी अपने साथ वास्तव में कृष्ण को ले गए कृष्ण को दो रूपों में ले गए एक तो हरि नाम के रूप में और दूसरा भागवतम के रूप में इसलिए हम भी जीवन में कृष्ण चाहते हैं चाहते चाहते है कि नहीं वृंदावन क्यों आए हैं घर में परेशान है इसलिए आउटिंग ये ये फिर वृंदावन आने का गोल नहीं है हम आते हैं अरे चलो ना क्या परेशानी है घर में चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं तो ये राइट एटीट्यूड नहीं है वृंदावन का या फिर किसी से थोड़ा छुट्टी मारते हैं ना किसी से परेशान है चलो उसे दूर भागते चलो वृंदावन चलते हैं हाँ या फिर वहा गोलगप्पे खाएंगे कुछ कुछ प्लान बना के आते हैं तो वृंदावन नहीं है वृंदावन सेवा का स्थान है किस चीज का स्थान है हाँ इसलिए हम रोज क्या गाते तो आर्थ्य में कौन सा अधिकार चाहिए मुझे हाँ सेवा अधिकार दिए निजासी सेवा का अधिकार चाहिए है ना इसलिए हम दास या दासी बनना चाहते तो वृंदावन उन्हीं लोगों के लिए है जो केवल सर्व करना चाहते हैं और भक्त का मतलब भी है जो भगवान की सेवा में नियुक्त रहना चाहता है इसलिए मोर यही अभिलाष आगे क्या है विलास तो कुंज कुंजोवास तो विलास कुंज वृंदावन का दूसरा नाम भी है कुंजराज कुंजराज का ये भी मतलब है कुंज मीन बहुत सारे गार्डन जो गार्डन से बना हुआ है ऐसा ब्रज तो जहा इसलिए कृष्ण को कुंज बिहारी कहते हैं क्या कहते है हाँ जब कुंजों में विहार करते हैं ना तो इसलिए है वृंदावन इस भावना से आना चाहिए कि मेरे सेवा में वृद्धि हो अभी सेवा में वृद्धि हो मतलब हमें लगता है कि केवल फिजिकल सेवा में वृद्धि हो हाँ दोनों प्रकार की सेवाओं में नाम की सेवा में भी मेरी वृद्धि हो हरि नाम का मैं जब करता हूँ या जब करती हूँ श्रीमद भागवतम का अध्ययन करने की सेवा में वृद्धि हो क्योंकि हर एक आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्रैक्टिस है वो गुरु के लिए क्या है हमारे सेवा है हम हरे नाम का जब करते हैं इस भावना से कि ये गुरु ने दी हुई मेरे लिए सेवा है और इसको मुझे कितना दक्षता पूर्वक सावधानी से करना चाहिए जिसके द्वारा मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो तो फिर हमारी शुद्धि हो सकती है इस प्रकार से हम अपनी सारी सेवाओं में या पाए कृष्ण पदे प्रेम धन बहुत जन्म तक की तो भी कृष्ण के प्रति हमारा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं होगा इसलिए हम भी वास्तव में कृष्ण को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं या कैरी करना चाहते हैं तो हमारे लिए भी हम भागवतम और हरिनाम इसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए तो वही ब्रजवासी हैं वही वृंदावन का निवासी हैं जो वास्तव में कृष्ण दूसरों को देना चाहता है और जो कृष्ण को सर्व करना चाहता है क्योंकि हमारे नेचुरल टेंडें टेंडेंसी है हम सेवा से भागते हैं किससे भागते हैं सेवा से हमेशा भागते हैं कुछ और सेवा वो करना चाहते हैं जो सबको नजर आए क्या है सब मुझे देखे कि ओ माता जी आप क्या अमेजिंग सेवा कर रही हो ओ प्रभु जी आप तो चमक रहे हो सेवा में तो हमारी टेंडेंसी क्या है हम आगे आगे रहना चाहते हैं ताकि मुझे सारे सारा कॉन्ग्रीगेशन किसको देखे किसको को देखे मुझे देखे इवन रथ यात्रा में हम रथ के ऊपर होते हैं तो रथ के ऊपर ही रहना चाहता हूँ और वो भी जगन्नाथ के सामने तो सारे लोग किसके देखेंगे प्रभुजी पूरे दिन भर के ऊपर थे हा? और वहां चामर कर ऐसा प्रणाम की बस कृष्ण आकृष्ट ना हो कौन आकृष्ट हो बाकी लोग देखे की कि अच्छा प्रणाम कर रहा हूं तो मतलब हम हर चीज में हम चाहते हैं किसी ना किसी का अटेंशन चाहते हैं लेकिन हमें किसका अटेंशन चाहना चाहिए कृष्णा कृष्ण, गुरु और तो इस प्रकार से हमें सेवाओं का संबंध भी या आध्यात्मिक प्रैक्टिस का संबंध भी जब गुरु कृष्ण से देखते और करते उस एटीट्यूड से तब हमारी शुद्धि होने लगती है तो ऐसे वृंदावन सेवा का स्थान है और जितने भी आचार्य आए हैं वो उनको ऐसे नहीं भेजा कि बिना किसी काम के जाओ वृंदावन खाली स्थान है बैठो इजिली प्रसाद मिलेगा हा? तो जो को आप जितने भी आचार्यों को भेजा चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या दे? सेवा दी कुछ ना कुछ सेवा दी जब चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बनारस इलाहाबाद में मिले तो उनको उन्होंने कहा वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाओ किस लिए जाओ तो क्या क्या उनको कहा था करने के लिए लीला स्थलियों की खोज करना अपने आचरण से भक्ति की प्रैक्टिस सिखाना वैष्णव सदाचार के ऊपर जागृत करके राधा कृष्ण की लीलाओं सर्वश्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने के लिए ग्रंथों की रचना किया करना तो ये गोस्वामीज आए तो खाली नहीं बैठे उन्होंने यह नहीं सोचा अरे हमारे पास मेरे लिए कुकिंग कौन करेगा हाँ मेरे लिए तो कुटिया भी नहीं है हाँ नहीं कुछ हो या ना हो जब महाप्रभु पूरे गुरु है जगत गुरु है उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश उन्होंने लिया और वृंदावन में सेवा करने लगे और सेवा करने लगे तो सेवा से कौन प्रकट होता है कृष्ण प्रकट सेवा का मतलब है चरनिंग क्या करना चरनिंग करना जैसे गोपिया या कुछ श्रिया जब दधि का मंथन करती है मंथन करती कि नहीं तो दधी मंथन करने से क्या निकलता है ऊपर मक्खन निकलता है तो जितना डिवोटी सेवा करता है और सेवा में क्या डालता है अपना हृदय डालता है हाँ और हृदय में वो एटीट्यूड एटीट्यूड की तुलना जैसे डिवोटी जनरली बीडबैक से तुलना करते हैं कि ये जो चरनिंग का रस्सी क्या है जब माला है और हार्ट क्या है वो पॉट है और जब चरनिंग करते रहेंगे चरनिंग करते रहेंगे तो क्या होगा मक्खन ऊपर आएगा मीन्स कृष्ण प्रकट होंगे तो सेवा करता है डिवोटी तो वो सेवा से कृष्ण का होता है जितने भी हम उदाहरण देखते हैं हाँ उनसे कौन प्रकट होते है? उन सेवाओं की सेवां से प्रसन्न होकर कृष्ण प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हिमन जैसे लोकनाथ गोस्वामी का समाधि है लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले गोस्वामी है जो वृंदावन आए थे और चैतन्य महाप्रभु के सबसे क्लोज डिवोटी थे अकेले थे अपने माता पिता को लेकिन उन्होंने देखा कि क्या कर रहा हूं मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं रात्रि में अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया दौड़ते हुए नवदीप पहुंचे और वहां चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे और चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब मिले लोकनाथ गोस्वामी को उन्होंने कहा कि तुम सीधा चले जाओ वृंदावन मेरे लिए वहां जाकर सेवा करो मतलब लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे कि जिस व्यक्ति के लिए हमें सब कुछ अपना छोड़कर आया और वो व्यक्ति मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है वो मुझे किसी और जगह भेज रहे हैं इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए अपने इष्ट का त्याग करना हा? ये सर्वोच्च सेवा की भावना है कि जिनसे सर्वाधिक आप प्रेम करते हो चैतन्य महाप्रभु से उनके संघ के लिए आप सब छोड़कर आए और वो आप, आपको कहा भेज रहे हैं दूर भेज रहे उनकी सेवा के लिए तो ये सोचकर लोकनाथ गोस्वामी आते इस स्थान में और अपने साथ भूगर्भ गोस्वामी जो गदाधर पंडित के शिष्य हैं किसके गदादर पंडित उनके साथ आकर कई सारे लीला स्थलियों की खोज करते हैं तो वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी आए थे जिनका डिटीज है राधा रमन लाल कौन से लाल है वो राधा रमन लाल राधा रमन ये कृष्ण से अभिन्न है मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ अलग अलग भाग कृष्ण से मिलते हैं शरीर के लेकिन राधा रमन जो पूर्ण रूप से कौन है कृष्ण है श्याम सुंदर कृष्ण तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत छोटे थे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए श्रीरंगम तो श्रीरंगम में एक विशेषता थी जो चैतन्य महाप्रभु ने देखी कि वहां की जो श्रिया थी वो रंगनाथ का दर्शन करने के लिए बिल्कुल मैड हुआ करते थे मतलब किसी को अपना घड़ी टाइम में लगाना है तो देखना कि वो मतलब श्रेया इतनी फिक्स थी वहां की माता है कि एक ही समय में हर रोज रंगनाथ का दर्शन करने के लिए उसी समय पहुंचेगी चाहे सर्दी हो गर्मी हो या बारिश हो जो भी हो तो महाप्रभु भी जब वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने इन सबका डिवोशन देखा और वहां के र, श्री रंगम के डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु का नृत्य उनका कीर्तन उनकी सुंदरता को देखकर कर बहुत आकर्ष आकर्षित हुए अभी चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट अपने घर में बुलाते हैं और वेंकट भट्ट के घर में उनके पुत्र थे जिनका नाम क्या था गोपाल बहुत छोटे थे जब ये गोपाल वहाँ थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे चार महीने के लिए और फिर ये गोपाल चैतन्य महाप्रभु की कई सेवाएं करते थे और चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष ग्रहण करते थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों को मसाज करते थे चैतन्य महाप्रभु अपना चरण उनके सर में रखते थे देख रहा हूं कि आपके, मुंडित है आपने शिखा आपका सर मुंडित है आपने सन्यासी वस्त्र धारण किया है तो लेकिन मैं आपके नवदीप रूप को देखना चाहता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु को तो जैसे गोपाल ने कहा कि मैं आपके नवदीप रूप को देखना चाहता हूँ श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम को प्रकट कराया और अपना जो निमा पंडित का रूप है वो दिखाया और महाप्रभु वहां से निकलते हैं तो उनको दो आदेश देते हैं तीन आदेश देते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि हे गोपाल तुम अपने माता पिता की सेवा निरंतर करते रहो जब तक उनके शरीर में प्राण है जब वो अपने देह को त्यागेंगे तब तक आप अपने माता पिता की सेवा करो क्योंकि वो महान वैष्णव हैं और दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को दिया कही, जैसे अपने माता पिता शरीर त्याग करेंगे तो वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाकर रूप और सनातन के चरणों में निवास करना तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता शरीर त्यागते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी आनंद सरस्वती से दीक्षा ग्रहण करते हैं और वो वृंदावन में आकर निवास करते हैं वृंदावन में आकर उनको सबसे अधिक प्रेम किससे मिलता है तो सनासन गोस्वामी गो सबसे सीनियर डिबोटी थे तो उनका इतना अधिक प्रेम मिलता है और चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये गोपाल भट्ट दक्षिण भारत से वृंदावन आया है तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना पर्सनल जो कपड़ा वो यूज करते थे वो उनको प्रदान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जिस उड़न आसन था जिस पर बैठते थे वो आसन भी इनको दिया भेजा कि कि गोपाल कहो आप शिष्य ग्रहण करो और इस आंदोलन का प्रचार करो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये चीजें प्राप्त होती है और महाप्रभु के विरह में वो बहुत अधिक आल्हादित होते हैं फिर एक दिन जैसे हम सुनते हैं कि वो कहा गए थे ट्रैवलिंग करने के लिए गंडकी नदी नेपाल में तो जब वहां गए तो उनके पास कमंडलु था जिससे वो गंडक की से जल लेना चाह रहे थे तो देखा उनके कमंडलु में या हाथ में डिबोडिस कहते हैं कि 11 शालिग्राम शिला आ गई तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया उन्होंने छोड़ दिया फिर से पानी लेने का प्रयास किया फिर से शालीग्राम शिला तो उन्होंने सोचा कि ये किसकी इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो एक उन शिलाओं को लाते हैं उसमें से जो दामोदर शिला है वो अपने पास रखते हैं जैसे शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके पास बहुत सारी शिलाएं हैं एक शिला कौन सी है दामोदर शिलाएटे दर्शन करते हैं तो ये दामोदर शिला की पूजा करते थे और जहां हमने अभी दर्शन किया था कि जहां राधा रमन का प्राकट्य हुआ वहां एक बड़ा वृक्ष था और वृक्ष के किनारे यहाँ पीछे एक जलाशय था पानी का और जलाशय के किनारे वृक्ष के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी रहा करते थे और रात्रि में दिन में तो उस शिला के लिए अपने गले में ऐसे क्या कहेंगे बनाकर उसमें कपड़े का एक बांधकर उसमें रखते थे लेकिन रात्रि में जब सोते थे तो वहां टांग देते थे ऐसे और उसके नीचे सोया करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृक्ष के नीचे और इतना अधिक वो सेवा करते थे उस शालीग्राम शिला का तो हम जानते हैं कि नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन वो आते हैं एक व्यापारी आते हैं उससे पहले शायद एक दिन और वो कहते हैं कि सारे डेटिस वस्त्र दे रहे थे और इनको भी लगा कि मेरे पास डेटिस होते हैं तो मैं इनके लिए वस्त्र ले आता उनके लिए टर्बन बनाता उनके लिए अलंकार पहनाता मेरे पास तो शिला है इस शालीग्राम शिला को बस चंदन लगाओ उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखो हो गया उनका सेवा उनको कुछ बाकी चीजें नहीं है श्रृंगार करने के लिए तो इस इच्छा से गोपालगढ़ तो भट्ट गोस्वामी सो जाते हैं और सुबह देखते हैं कि वो शिला किस में परिवर्तित होती है राधा रमान तो जैसे देखा उन्होंने अपना वो पोटली जो टांगा था उसको उतारा सेवा के लिए सुबह सुबह और देखा तो वो शिला नहीं है वो डेटिज हो गई है वो रोने लगे हाँ उस विग्रह को देखा पीछे देखा तो पीछे फ्लैट और आगे उनको दाँत भी दिखाई दिया डेटिसमन लाल सुंदर सी ऐसी लंबी -लंबी हैीव्रता से ऐसे देख रहे हैं प्रति। और छोटे से है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को आनंद होता है फिर वो रूप गोस्वामी सनातन गो सबको बुलाते कि क्या नाम रखना है पता नहीं कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते ना क्या नाम रखना है डेटिस तो आए तो कहा कि क्या नाम रखे तो डिवोडि का क्या नाम रखना चाहिए राधा रमन तो राधा रमन इनका नामकरण करते हैं उस के नीचे उनका प्राकट्य होता है फिर उनको हा? उनकी सेवा के लिए टेम्पल छोटा सा बनाते जहां सेवा होती है और हर रोज पर्सनली गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करते थे और अपने गृहस्थ डिसाइपल को सेवा में लगाया था तो एक उनका ऐसा डिसाइपल था थोड़ा खड़ूस था कैसे था डिसाइपल भी अलग अलग स्टाइल के होते हैं ना स्टाइलिश तो एक स्टाइलिश डिस उनका नाम था हरि वंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश राय, मैं गया, वंश राय। तो वो, उनकी एक आदत थी कि जिस दिन एकादशी थी उस दिन पान खाते थे क्या खाते थे पान और वो भी अपने गुरुजी के सामने गोपाल भट्ट के सामने पान चबा चबा कर आते थे पूरे ओठ लाल हो रहे है सब कुछ लाल तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को, को थोड़ा सा वो लगता था कि ये पान वैष्णव को खाना नहीं चाहिए वो अपने गुरु से भी आर्ग्यूमेंट करते थे हाँ हम भी आर्ग्यूमेंट करते रहते ना क्योंकि जीव स्वतंत्र हैं किसी की सुनना नहीं चाहता भगवान की सुनना नहीं चाहता तो यहाँ के छोटे मोटे लोगों की क्या सुनना चाहेगा तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको कहा बड़े विनम्रता से कि आप ये पान आदि खाना छोड़ दो हाँ, तो कहते नहीं, ये न, हैं। तो तो नहीं लेकिन ये भगवत प्रसाद है और जान बुझ के मंदिर लाल मुंह करके आते थे किसके सामने जैसे होता है ना किसी को आपको जलाना है जला कर राख कर देना है तो आप क्या करते हो वैसी हरकत करते हो हाँ? ये वैसे आते थे पांच सभा कर गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे प्रसन्न नहीं थे यश अप्रसादक न गति उसकी कोई गति नहीं है ये ध्यान रखना चाहिए तो फिर क्या हुआ इन्होंने अपना एक अलग ही मंदिर स्थापित किया अभी भी है वो डिटीज है राधा वल्लभ कभी आप देख सकते है वो भी विशेष डिटीज है बाकी बिहारी के साइड में एक सुंदर सा टेम्पल है डिवोटी जाते हैं वैष्णव डिबोडी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने के लिए गए केशी घाट में यमुना के वहां जब स्नान कर रहे थे तो क्या हुआ कि जब ये अपने चरणों को नीचे डाला जल में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो देखा की एक सर आ, एक यहाँ से कटा हुआ सर क्या है यमुना में बहके आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्या कीजिए क्षमा कीजिए प्लीज हाँ मुझे क्षमा कीजिए मैं आपके प्रति अपराधी हूँ तो गोपाल भट्टो को सामने कहा ये आवाज कहा से आ रही है गुरुदेव गुरुदेव तो देखा ये उनका ही डिसाइपल है, है। आ, जो गुरु की क्या कर रहा था अवज्ञा कर रहा था जिनको कुछ गुंडो ने या जिन्होंने भी जंगल में मार के उनको ना पानी में फेंक दिया था तो फिर उनके चरणों का इवन उनके चरणों में आकर वो स्तर लगता है उसे क्षमा याचना करता है तो वैष्णव का स्वभाव क्या है हाँ दया की भावना वो अपराध को लेते नहीं है तो इस प्रकार से वो उनको क्षमा करते हैं और फिर वास्तव में राधा रानी या कृष्ण की वो कृपा उन शिष्य को प्राप्त होती है तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनके ये विशेष विग्रह हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी नित्य रूप से राधा रमन के लिए कीर्तन गाया करते थे उनके लिए प्रेयर्स शांत करते थे डेटिस को सबसे अच्छा लगता है जब उनके लिए आप कीर्तन करते हो उनके लिए प्रेयर्स शांत करते हो उनके लिए सॉन्ग शांत करते हो जैसे तो मुझे सबसे अच्छा लगता है वृंदावना के राधा रमन में वो जो डिबोटी गाते हैं ना वो हृदय को छुरा लेते हैं मतलब राधा कितने मतलब उनके फॉर्चून की कल्पना नहीं कर सकते राधा रमन के सामने वो डिवोटी दिन रात क्या कभी भी आप आओ निरंतर कृष्ण का गुणगान उनके मुख से निकलता है कृष्ण के लिए प्रार्थना करते हैं ये जिभा का ऑर्नामेंट क्या है कृष्ण के लिए प्रेयर्स जीप से क्या निकलने चाहिए कृष्ण के लिए स्तुतियां निकलनी चाहिए यही इस जीप का आभूषण है ये जीप तभी सुंदर लगेगी जब निरंतर कृष्ण के महिमा का गुणगान करेगी तो राधा रमन में वो डिवोटी गीत गोविंद के गीतों को गाते हैं और बहुत सारे अभी भी क्या गा रहे थे दामोदर सूत्र कितना अमेजिंग गा रहे थे कोई मृदंग नहीं कोई करताल नहीं जो डिवोशन उनके वाणी से झलक रहा था वो वास्तव में हृदय को छू रहा था फिर उन्होंने वो भी गाया दशावतर, दशावतर स्त्रोत्र भी, भी गाया श्रीमंगल गीतम भी गाया ऐसी तीनों चीजें गाई उन्होंने इस प्रकार से कभी कभी हम भागना चाहते हैं डीटीज के सामने हमें खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता वो दो तीन मिनट देखो भागो हाँ लेकिन डिटीज आखों के लिए सबसे बड़ा लाभ कुछ है तो वो क्या है विग्रह का दर्शन करना विग्रह कृष्ण का दर्शन करना तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी निरंतर सेवा करते थे और प्रभुपद कहते हैं कि मैं राधा दामोदर मंदिर में रहता था लेकिन फिर भी निरंतर राधा रमन का दर्शन करने आता था और राधा रमन के जो गोस्वामीज है प्रभुपाद का बहुत आदर सम्मान करते थे प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिरों में विग्रह का पूजा का जो स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए राधा रमन मंदिर के समान और जैसे ऐसे नहीं है कि वो मूर्ति हैं इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं मूर्ति मु, नहीं तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन प्रतिमा नहीं तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन आप मूर्ति या प्रतिमा नहीं हो साक्षात कृष्ण हो एक, इनके का एक बेटा था छोटा सा बालक उसको लगा ये क्या है ना मूर्ति है उन्होंने कुछ चीज राधा रमन के कान में डाल दी जैसे डाले तो कान से ब्लड आने लगा डेटिस के और वो बच्चा कुछ क्षणों में उल्टिया वगैरह करके डेथ ऑन द स्पॉट क्या डेथ तो वो विगरा कोई वो नहीं है मतलब केवल मूर्ति नहीं है वो कौन है साक्षात कृष्ण है कृष्ण से अभिन्न नहीं है इसलिए गुरु के कृष्ण के विग्रह के बहुत अधिक नजदीक भी नहीं होना चाहिए जब हम किसी के बहुत नजदीक होते तो उनको क्या करते बहुत हल्का लेने लेते उससे फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म होने लगता है तो इस प्रकार से विग्रह से ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए गुरु से बहुत क्लोज भी नहीं होना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए जैसे फायर है आग के करीब होंगे तो जलेंगे दूर होंगे तो ठंड लगेगे डिस्टेंस क्या करो मेंटेन जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना क्या लिखा होता है डिस्टेंस जब ट्रक को देखता हूँ तो मुझे गुरु डेटिस किया जाती है हमेशा क्या करो किस हाँ तो वो है ट्रक के आप नजदीक जाओगे ट्रैक उसके नीचे आ जाओगे बेस्ट है थोड़ा सेफ इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत अधिक ये थे और उनके महान शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य कौन थे श्रीनिवास आचार्य शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी के महान शिष्य तो ये राधा रमन की कई सारे लीलाएं हैं जिनमें से थोड़ी लीलाओं का हमने वर्णन किया टाइम क्या हो गया किसके घड़ी दूसरा ऑप्शन है कि चौसठ समाधि एरिया में हम वॉक कर सकते हैं उनके दर्शन के लिए आ, करें थोड़ा सा गए होंगे अभी बैठे ठीक है तो हम 64 समाधि एरिया है। जितने भी गौड़िया आचार्य हैं उन सबका समाधि स्थली ही है यहाँ से 10 मिनट का वॉक होगा गोविंद देव टेम्पल के सामने फिर वहां से हम ऑटो रिक्शा पकड़कर कर साइकिल रिक्शा पकड़ कर, शोगलाश्रम पहुंचेंगे, तीन बजे वहाँ क्लास होगा ठीक है अरे अरे ख्रिश्ना, ख्रिश्ना, ख्रिश्ना, ख्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम, राम। श्रील ठाकुर नरोत्तम श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद के वृंदावन धाम के श्रीला प्रभपात के समवेद गौर भक्त वृंद के गौर प्रेमानंदे तो कितना तीन बजे क्लास है ना शेड्यूल <laughs> चलते हैं।